विनय पत्रिका स्तुति विनयपत्रिका श्रीरामस्तुति जयतव्यापकनंदपरब्रह्मपद विग्रह व्यक्तीलावी विकल ब्रह्मादि सिद्धसकोचवश विमलगुणगेह नरदेहधारी जयति कौशलाधीशकल्याण कौशल सुता कुशल कैवल्य फल फल चारुचारी करम धरम धरणी धेनु विप्र सेवक साधु मोदकारी मोदकी जयद ऋषिमखपाल समन सज्जन साल पाप साप वश वसम निबध पापहारी भंज भवचाप भूपाल बली सहित भृगुनाथ भारी जयति धाक धुरधीर रघुवीर धन चित्रकूटाद्रबिन्ध्याद्रदंड कपिन्यत पुण्यकानन विहारी जयति पाकार सतकाकूति फलदान गोपित गोपितराधा दिव्य देवी वेश देखी लक्षित त्रिशिर त्रिशिरूषण चतुर्दश सृद्ध सबरी भक्तिवश करुणा सिंधु चरितरपा घे त्रृ विधार्ति हरता जयति मद अंधकुक बालिबलशाली बधि करण सुग्रीवराजा सुभट मर्कट कटक संघट सजत नमत पद रावणाजवाजाम जैति पाथोधिकृत सेकेतु तो कालमन अगमलई लल कि लंका सकुलज सदल दलित दस कंठरण लोक, लोक रहित शाम जयति मित्र सेता सचिव सहित चले राजधानी दास तुलसी मुदित अवधवासी सकल राम रामी श्री रामचंद्र जी की जय हो आप सच्चेतन व्यापक आनंद रूप पर ब्रह्म है आप लीला करने के लिए ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए हैं जब ब्रह्मा आदि सब देवता और सिद्ध गण दानवों के अत्याचार से व्याकुल हो गए तब उनके संकोच से आपने निर्मल गुण सम्पन्न नर्सरी धारण किया आपकी जय हो आप कल्याण रूप कौशल नरेश दशरथ जी और कल्याण स्वरूपणी महारानी कौशल्या के यहाँ चार भाइयों के रूप में शालोक के सामिप्य सारूप्य और सायुज्य मोक्ष के सुंदर चार फल उत्पन्न हुए आपने वेदोक्त कर्म धर्म पृथ्वी गौ ब्राह्मण भक्त और साधुओं को आनंद दिया आपकी जय हो आपने राक्षसों को मारकर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की सज्जनों को सताने वाले दुष्टों का दनन किया श्राप के कारण पाषाण रूप हुई गौतम पत्नी अहल्या के पापों को भर लिया शिव जी के धनुष को तोड़कर राजाओं के दल का दर्प चूर्ण किया और बलवीर विजय के मध से ऊंचा रहने वाला परशुराम जी का मस्तक झुका दिया आपकी जय हो आप धर्म के भार को धारण करने में बड़े धीर और रघुवंश में असाधारण वीर हैं आपने गुरु माता पिता और भाई के वचन मानकर चित्र को विंध्याचल और दंडक वन को उन पवित्र वनों में बिहार करके कृतकृत कर दिया श्री रामचंद्र जी की जय हो जिन्होंने इंद्र के पुत्र काक रूप बने हुए कपटी जयंत को उसकी करनी का उचित फल दिया जिन्होंने गड्ढा खोदकर विराज दैत्य को उसमें गाड़ दिया दिव्य देवकन्या का रूप धरकर आई हुई राक्षसी सुरपणखा को पहचानकर उसके नाक कान कटवा कर मानो संसार भर के सुख में बाधा पहुंचाने वाले का तिरस्कार तिर श्री रामचंद्र सेना और मारीच को मारने वाले हैं मांसभोजी गृद जटायु और नीच जाति की स्त्री सबरी के प्रेम के वश हो उनका उद्धार करने वाले करुणा के समुद्र निष्कलंक चरित्र वाले और त्रिविध तापों का हरण करने वाले हैं श्री रामचंद्र जी की जय हो जिन्होंने दुष्ट मदांध कबंध का वध किया महाबलवान बाली को मारकर सुग्रीव को राजा बनाया बड़े बड़े वीर भंदर तथा रीछों की सेना को एकत्र करके उनको व्यूहाकार सजाया और शरणागत विभीषण को मुक्ति और भक्ति देकर निहाल कर दिया श्री रामचंद्र जी की जय हो जिन्होंने खेल के लिए ही समुद्र पर फूल बांध लिया काल के मन को भी अगम लंका को उमंग से ही लपक लिया और कुल सहित भाई सहित और सारी सेना सहित रावण का रण में नाश करके तीनों लोकों और इंद्र कुबेर कुबेरादि लोकपालों को निर्भय कर दिया श्री रामचंद्र जी की जय हो जो लंका विजय कर लक्ष्मण जी जानकी जी और सुग्रीव हनुमानदि मंत्रियों सहित पुष्पक विमान पर चढ़कर अपनी राजधानी अयोध्या को चले तुलसीदास गाता है कि वहां पहुंचकर श्री राम के महाराजा और श्री सीता जी के महारानी होने पर समस्त अवधवासी परम प्रसन्न हो गए जयती राम राजेन्द्र राजीवलोचन राम नाम कलिकाम तरुषाम शाली अनबोधि अंबोधि कुंभज निशाचर नि कर घोर खर किरण माली जयत मुनि देव नर देव दशरथ के देव मुनि बंद अवधवासी लोकनायक कोक शोक संकट समन भानुकूल कमल का जयत श्रृंगार सरतामस दामदुतदेह गुणगेह विश्वपकारी सकल सौभाग्य सौंदर्य सारूप मनोभव कोटिगर्वापहारी जयती सुभगसारंग सुनिखंग सायक शक्ति चारु चरमासी वर्म धारी धर्मधुर धीर रघुवीर भुजबल अतुल हेलया दलित भो भार भारी जति कालधौतमणिमुकुटकुंडल तिलक झलक भलिभाल विधुदन शोभा दिव्यभूषण भसन पीत उपवीत के ध्यान कल्याण भाजन नको भा जयति भरत सौमित्र शत्रुघ्न सेवित सुमुख सचिव सेवक सुखद सर्वदाता अधम आरत दीन पति पाथक पीन सकित नमात्र कही पाहि पाता जयति जय भुवन दश चार्यश जग मगत पुण्यमय धन्य जय राम राज चरित सुरचरित कविमुख्य गिरी सरितिबत मज्जत मुदित संत सी वर्णाश्रमाचार पर नारी न्य समयादानशीला विगत दुखदोष संतोष सुख सर्वदा सुनत गावत रामीला जयति वैराग्य विज्ञान वाराणी नमत नरमद पापताप हर तालसी चरण शरण संसय हरण देहि भरता श्री रामचंद्र जी की जय हो जो राज राजेश्वरों में इंद्र के समान हैं जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं जिनका नाम कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है जो शरणागत भक्तों को सांत्वना देने वाले बंधाने वाले हैं समुद्र को सोखने के लिए जो अगस्त ऋषि के समान और दानव दल रूपी गाढ़ और भयानक अंधकार का नाश करने के लिए जो प्रतंद सूर्य के समान है श्री रामचंद्र जी की जय हो मुनि देवता और मनुष्यों के स्वामी जिन दशरथ सुनु श्री रामचंद्र जी ने अवधवासियों को ऐसा श्रेष्ठ बना दिया कि मुनि और देवता भी उनकी बंदना करने लगे जो लोकपाल रूपी चकुओं के शोक संताप का नाश करने वाले और सूर्यकुल रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले साक्षात सूर्य हैं श्री रामचंद्र जी की जय हो सौंदर्य रूपी सरोवर में उत्पन्न हुए नीले कमलों की माला के समान जिनके शरीर की आभा है जो संपूर्ण दिव्य गुणों के धाम हैं सारे विश्व का हित करने वाले हैं और समस्त सौभाग्य सौंदर्य तथा परम शोभाुक्त अपने रूप से करोड़ों कामदेवों के गर्भ को खर्व करने वाले हैं श्री रामचंद्र जी की जय हो जो सुंदर सारंग धनुष तर्कस बाण शक्ति ढाल तलवार और श्रेष्ठ कंवल धारण किए हैं धर्म का भार उठाने में जो धीर हैं जो रघुवंश में सर्वश्रेष्ठ वीर हैं जिनके प्रचंड भुजाओं का अतुलनीय बल है और जिन्होंने खेल से ही राक्षसों का नाश करके पृथ्वी का भारी भार हरण कर लिया श्री रामचंद्र जी की जय हो जो मड़ि जड़ित सुवर्ण का मुकुट मस्तक पर धारण किए और कानों में मकराकृत कुंडल पहने हैं जिनके भाल पर तिलक की सुंदर झलक है और चंद्रमा के समान जिनका मुखमंडल शोभित हो रहा है जो पीतांबर दिव्य आशूषण और यज्ञोपवी धारण किए हुए हैं ऐसा कौन है जो श्री राम के इस नैनाभिराम रूप का ध्यान करके कल्याण का भागी न हुआ हो श्री रामचंद्र जी की जय हो जो भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न से सेवित तथा सुग्रीव सुमंत आदि मंत्रियों और भक्तों को सुख एवं संपूर्ण इच्छित पदार्थ देने वाले हैं जो अधम आर्त दीन पतित और महापापियों को केवल एक बार प्रणाम करने और मेरी रक्षा करो इतना कहने पर ही जन्म मरण रूप संसार से बचा लेते हैं महाराज श्री रामचंद्र जी की जय हो जिनका पवित्र यश चौदहों भुवनों में जगमगा रहा है जो सर्वथा पुण्यमय और धन्य है जिनकी कथा रूपी गंगा आदि कवि महर्षि श्री वाल्मीकि रूपी हिमालय पर्वत से निकली है जिसमें स्नान कर और जिनके जल का पान कर अर्थात जिनका श्रवण मनन कर संत समाज सदा प्रसन्न रहता है श्री रामचंद्र जी की जय हो जिनके प्रसिद्ध रूप को ध्यान करके कल्याण का भागी न हुआ हो प्रसिद्ध रामराज्य में सभी स्त्री पुरुष अपने अपने वर्णाश्रम हित आचार पर चलने वाले सत्य सम दम दया और दान रूपी व्रतों का पालन करने वाले दुखों और दोषों से रहित सदा संतोषी सब प्रकार से सुखी और राम के राज्य लीला को सदा गाया और सुना करते थे अर्थात वे निश्चिंत होकर सदा राम की लीला को ही गाते सुनते थे श्री रामचंद्र जी की जय हो जो वैराग्य और ज्ञान विज्ञान के समुद्र हैं जो प्रणाम करने वालों को सुख देते और उनके सारे प्राप्तों को हर लेते हैं हे जान की नाथ हे संशय का नाश करने वाले यह तुलसीदास आपकी शरण पड़ा है कृपा कर इसे अपने प्रणतपाल चरणों का सहारा दीजिए